तो एक दिन के बाद एक देव जी ने पूछ लिया बोले कृष्ण तुमने अपने मृत्यु पुत्र को लाकर दिया था बोले हाँ माँ तो बोले मेरे पुत्र को लाकर नहीं दोगे, बोले माँ तुम मुंह मत करना बोले ठीक है तो बलराम जी को लेकर गए नीचे पाताल तो बलि महाराज जी के पास भगवान कृष्ण के छह भाई थे चतुरु पूछते छोटे छोटे थे उन्हें भगवान लेकर आए और वे बच्चे आते ही अपनी माँ देवकी से चिपक गए ऐसा आपको चित्र भी मिलेगा देखना कोई सर पर चढ़ा हुआ है कोई इधर टंगा हुआ है कोई इधर चिपका हुआ इधर चुपका कोई दूध का पान कर रहा है तो इस प्रकार से वो सब बच्चे जो हैं मुक्त हो गए अब परीक्षा महाराज जी का अंतिम दिन है वैसे तो मृत्यु का कोई भेद था नहीं वरना अब है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 तो अर्जुन केवल किसके लिए गए गांव रक्षा के लिए धर्म के लिए गए अर्जुन ने अपना धनुष धनुष्बान उठाया देखा भी नहीं इनकी ओर अर्जुन जल्दी है, गायों की रक्षा करे अब बात यह हुई कि युद्धेश्वर बैठे थे तो अब तो अर्जुन को सन्यास देना पड़ेगा युद्धेश्वर महाराज जी ने नकुल ने सहदेव ने भीम ने यहाँ तक द्रौपदी ने कहा कि आपने धर्म के लिए कार्य किया था आप सन्यास मत लें अर्जुन ने कहा नहीं जो बात हुई वो पक्की होगी तो अर्जुन कहा चले गए सन्यास पर चले गए तो सन्यास पर गए तो मूज भी उनकी बढ़ गई थी इस तरह से अर्जुन चले गए सोमनाथ जी के दर्शन के लिए गुजरात और वही अर्जुन की भेंट भगवान कृष्ण से हो गई दोनों एक दूसरे के मित्र हैं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 हम भी जमाइना जमा करेंगे भगवान ने कहा कि हमारा बल पराक्रम सब जानते हैं और हमारे घर में घुसकर कोई ऐसा कार्य करते तो कोई आम तो नहीं होने वाला लो बलराम जी बोलता, हैं तुम्हें उसकी तारीफ की लगी हमारी बहन को लेकर भग गया बलराम जी मैं जाना भगवान ने कहा हम भी चल रहे और वहां क्या हुआ कि नारायणी सेना जो अर्जुन के पीछे लग गई अब अर्जुन एक हाथ रथ चलावे एक हाथ बाण चलावे